संत श्रेष्ठ कबीरदास जी ने कहा है मेरा तेरा मनुआ कैसे इक हो रे मैं कहता हूँ आखन देखी तू कागद की लेखी रे मैं कहता सुरझावन हारी तू राख्यो अरुझाई रे मैं कहता तू जागत रहियो तू रहता है सोई रे मैं कहता निर्म, निर्मोही रहियो तू जाता है मोही रे जुगन जुगन समझावत हारा कहा न मानत कोई रे तू तो रंडी फिर भिहंडी सवधन डारा खोई रे सतगुरु धारा निर्मल बाह काया धोई रे कहत कबीर सुनो भई साधो तभी वैसा होई रे कृपापूर्वक इस पद का मर्म हमें समझा दे ज्ञान की यात्रा में श्रद्धा के चरण चाहिए अश्रद्धा तो जंजीरों की तरह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 दीवाल बना लेता है अवरोध के लिए ताकि वो जो खुला आकाश है अज्ञात का उससे सुरक्षा हो सके साधारणतः अश्रद्धालु समझते हैं कि वे बहुत शक्तिशाली साहसी बात बिल्कुल उल्टी अश्रद्धा कायरता का निचोड़ श्रद्धा साहस का नवनीत क्योंकि श्रद्धा का अर्थ है कि मैं अज्ञात में अनजान में बेपहचाने में कदम उठाने को राजी हूँ बड़ा साहस चाहिए और शिष्य होने का कोई और अर्थ नहीं होता श्रद्धा में गति बढ़े श्रद्धा में रस बढ़े तो ही शिष्यत्व का फूल खिलता है अन्यथा गुरु और शिष्य के बीच सेतु क्या होगा गुरु ऐसे है जैसे आँख मिल गई और शिष्य ऐसे है जैसे अंधा अंधे और आँख वाले के बीच विवाद क्या हो सकता है क्योंकि जिसके पास आँख है उसे प्रकाश के किसी और प्रमाण की कोई ज़रूरत नहीं प्रमाण है भी नहीं कोई और क्या प्रमाण है प्रकाश का सिवाय तुम्हारी आँखों के जिसके पास आँख है उसके लिए प्रकाश स्वयं सिद्ध है और जिसके पास आँखें नहीं हैं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 किसी ना किसी तरह गुरु को शिष्य की अश्रद्धा को तोड़ना है किसी ना किसी तरह शिष्य को ये भरोसा दिलाना है कि उसके पास पंख और आकाश छोटा है और उड़े बिना जीवन में कोई गति नहीं है रोज रोज उड़ना है रोज रोज अतीत का घोंसला छोड़ना है रोज रोज जो जान लिया उसकी पकड़ छोड़ देनी है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 तो आप पाने को क्या कुछ बचेगा ये कबीर के पद ये वचन शिष्य और गुरु के बीच सेतु बनाने के लिए बड़े महत्वपूर्ण हैं एक एक शब्द को गौर से समझने की कोशिश करें मेरा तेरा मनुआ कैसे एक होए रहे कबीर शिष्य से कह रहे हैं कि मेरा और तेरा होना एक कैसे हो और जब तक एक ना हो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 बड़े गहन रूप से अंधे हो और यह अंधापन कोई आँखों का ही नहीं भीतर की आँखों का है ये अंधापन आध्यात्मिक है और इस अंधेपन में तुम जिद करो विवाद करो तुम किस चीज़ को बचाने के लिए विवाद कर रहे हो तुम्हारे पास कुछ भी तो नहीं अगर तुमने ज़्यादा विवाद किया ज़्यादा तर्क का सहारा लिया अपने अंधेपन को ही बचा लोगे और तुम्हारे पास बचाने को कुछ भी नहीं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 लेकिन मैंने सुना है वेशराजी नहीं मैं कहता हूं आखन देखी तू कागज की लेखी रहे सिद्धांत भारी है लोगों के मन पर बड़ा गहन पकड़ है उनकी और उन सिद्धांतों में है क्या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 जहां सद्ध इसनाथ सत्य जन्म रहा हो वहां तुम सिद्धांतों और शास्त्रों की सड़ी गली बातों को लेकर आते हो ये बातें भी सड़गल जाएंगी और मुझे पक्का पता है कि लोग इन बातों को लेके भी दूसरे गुरुओं के पास जाएंगे जो जीवित होंगे वही भूल होगी जो अभी हो रही वही भूल सदा होती जाती बुद्ध के पास लोग वेद की बात लेके जाते थे क्योंकि बुद्ध ने वेद का समर्थन नहीं किया और कोई बुद्ध कभी किसी वेद का समर्थन नहीं करेगा यह कोई वेद का विरोध नहीं है यह तो सिर्फ छोटी सी सीधी सी बात है कि जीवंत सत्य मरे हुए शब्दों का समर्थन नहीं करेगा अगर आज बुद्ध हो तो खुद अपने ही वचनों को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 और तुम्हें अगर कहीं मिलती दिखाई पड़ती हो तो समझना कि वो भ्रम बहुत दूर अगर तुम देखोगे तो छितछ पर रेल की पटरियां मिलती हुई मालूम पड़ती हैं बस वो मालूम पड़ती हैं अगर तुम जाओगे तो वहाँ भी तुम पाओगे वही चार फीट का फासला है वो कहीं मिलती नहीं समानांतर रेखाएं कहीं मिलती ही नहीं और कबीर यही कह रहे हैं कि आँख की देखी बात और कागज़ की लिखी बात समानांतर रेखाएँ मेरा तेरा मनुआ कैसे एक हो ही रहे